स्वशीनंदन चिंता संतान सन्तान हता यंबुज वह निजाचारियाणमा मुहुर्मुर् नारायण नमस्कृत नरम चरोत्तम दी सरस्वतीं व्या तथो जयमुदीर वाशाकुभ्य कृपाभ्यु पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री प्रभु प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोको हे भट्टि उमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुत मंद मते दया दुसी कामनमं यदना च पुराणपठनम तत्स तो हरि बुनशृंदाव बहरीलाल की जय परम दो आचार्यों का दो भगवत स्वरूपों का मिलन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का वर्णन कर रहे हैं रथ यात्रा का अवसर है सभी गौड़ी वैष्णवगण नवद्वीप से श्रीमंत महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जगन्नाथ जी के रथयात्रा के बहाने पधारे सबकी प्रवृत्ति है, सब है मूलतःमंद महाप्रभु का दर्शन करने की और कई बार ऐसा भी हो रहा है कि भक्तों के, के समूह जो आ रहे हैं वे जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने होकर के सिंगपौर के सामने से होकर के जा रहे हैं परतु तो सिंहपोर के ऊपर ही वहीं से खड़े होकर के जय हो जय हो कह करके आगे बढ़ सबको सबको महाप्रभु से मिलने की उत्सुकता अत्यधिक है इसे जगन्नाथ जी के दर्शन में नहीं कर रहे हैं पहले महाप्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं और सिंहपोर के सामने से ही जा रहे हैं पंत सिंहपोर से जय हो जय हो कर रहे हैं बस वही हरी बो तो सारे गौरी पर जगन्नाथपुरी पहुंचे हुए हैं और उसी समय जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर आगे पीछे श्रीमदाचार्य चरण वे भी श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और श्रीमद महाप्रभु के साथ में इनकी भेंट हुई है श्रीमद महाप्रभु का श्री वल्लभाचार्य जी के साथ में अत्यंत अत्यंत स्नेह है दोनों ही भगत स्वरूप है दोनों ही परम बंदनी है अत्यंत स्नेह है, और वल्लवाचार्य जी ने जब श्री महाप्रभु संन्यास लेकर के पधारे उस समय रूप गोस्वामी के साथ बल्लभाचार्य जी के साथ में के घर प्रयाग में अड़ेल में श्री महाप्रभु ने स्वयं में गमन किया था श्री बल्लचार्य ने इनको निमंत्रण दिया और श्री महाप्रभु रूप गोस्वामी जी के साथ में अन्य भक्तों के साथ में आप श्री बल्लवाचार्य के घर पर पधारे और कितना स्नेह श्री बल्लाचार्य चरण श्रीमद महाप्रभु गौर हरिचरण उनके श्री चरणारिंद की वंदना कर रहे हैं पूरी तरह से उनको प्रसाद जो असमर्पित समाप्त भोग था उसको भी श्री महाप्रभु को समर्पित कर दिया महाप्रभु समझ समर्पित होगा परंतु तो राजभोग का समय है राजभोग की जो असमर्पित थाल उसको कृष्ण स्वरूप समझ करके श्री महाप्रभु को समर्पित कर दिया बल्लवाचार्य इतना भारी इसने और उसी स्नेह से खिंचे हुए श्री बल्लवाचार्य जिस समय श्रीमंत महाप्रभु से जगन्नाथपुरी में अब दोबारा मिले तो दोबारा मिलने पर श्रीमंत महाप्रभु ने बड़ा स्नेह प्रकट किया परंतु तो स्वरूप के कारण प्रेम वो एक अलग चीज है और सिद्धांतों की लड़ाई अलग अलग है जो संबंध है वो अलग चीज है स्वरूप के लिए आदर वो एक अलग चीज है और कहीं प्रतिपादित जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत है, उनका खंडन मंडन अलग है तो जो कुछ भी खंडन मंडन हो रहा है वो सिद्धांत का हो रहा है व्यक्ति का अपमान नहीं हो रहा है कई कई बार ऐसा होता है कि सिद्धांत के खंडन में व्यक्ति अपना अपमान मान बैठता है और अपने अपमान को सिद्धांत का खंडन मान बैठता है परंतु ऐसा नहीं है व्यक्तित्व तो एक अलग चीज है और किसी की बात का खंडन करना वह अलग चीज तो यहां सिद्धांत का खंडन हो रहा है बात का खंडन नहीं हो रहा है सिद्धांत का भी तत्वता खंडन नहीं है दोनों आचार्य परम परम सेवा सुख को ही सर्वोत्तम मानने वाले राग को ही सर्वोत्तम मानने वाले और दोनों के सिद्धांत भी अंत में जाकर के एक है कृष्ण तद भक्त कारुण्य मात्र लाभिक हितुता पुष्ट मार्ग तया कूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि जिस भक्ति के उदय होने में शास्त्र की आज्ञा प्रवृत्ति नहीं है आज्ञा के कारण श्री कृष्ण की भक्ति नहीं की जा रही है बल्कि कृष्ण की करुणा ही या कृष्ण भक्तों की करुणा ही जहां पर भक्ति में वृत्त करा रही है उसका नाम है पुष्ट भक्ति पोषण तद अनुग्रह श्रीमद भागवत में पोषण का अर्थ दिया गया कृष्ण का अनुग्रह कृष्ण या कृष्ण भक्तों का और रूप गोस्वामी बिल्कुल यही बात कह रहे हैं कि कृष्ण तद भक्त कारुण्य कृष्ण उनके भक्तों की जो करुणा है वो ही जिस भक्ति में एकमात्र हेतु हो कारण हो कृष्ण कृपा के कारण जो भक्ति उत्पन्न हुई हो उस भक्ति का नाम पुष्ट भक्ति कहलाएगा उसी को पुष्ट मार्ग तया कैश्च बड़े आदर के साथ में बल्भाचार्य के लिए कैश्चित शब्द का बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं रूप गोस्वामी जी कोई कोई आचार्य जो हैं वंदनीय आचार्य वे उसको पुष्ट मार्ग कह रहे हैं और ये हम रागान गोच्चेते हमने सिंधु में उसको ही रागात्मिकानुसता एवं रागानुभुच्चते रागात्मिका का अनुसरण करने वाली भक्ति को रागान कहा तो रागन का पुष्ट भक्ति ये दोनों स्वरूप में कहीं एक होकर के विराजमान तो जो कुछ भी तो भक्ति की दृष्टि से भी दोनों आचार्यों का लक्ष्य एक है परंतु दोनों के मार्ग में थोड़ा अंतर मार्ग में थोड़ा अंतर यह है बल्लवाचार्य जहां सेवा को सर्वोत्तम रूप में स्थापित करते हैं उसे पहले तर्क और मीमांसार इनके आधार पर कहीं विद्वत्ता के आधार पर उस भक्ति को स्थापित करते हैं फिर विद्वत्ता के सोपालों से चढ़ते हुए अंत में जाकर के वे भी लक्ष्य उनका कृष्ण सेवा ही है ब्रजभ भक्ति को ही सर्वोत्तम मानते हैं बार श्री बल्लाचार्य के पुत्र हैं श्री विठलनाथ जी विठलनाथ जी से गुसाई जी से नागजी भट्ट की वार्ता में आया है गुजरात के भक्त थे नागजी उन्होंने कहा कि पुष्ट मार्ग के सिद्धांत का सार मेरे सामने वर्णन करो तुक में कहो तुक माने बिल्कुल संक्षेप में निष्कर्ष रूप में पुष्ट मार्च मार का जो सार है उसका वर्णन करो श्री विठलनाथ जी ने गुसाई जी ने उस समय जो उत्तर दिया वो था भवने लाशनर्थ भवने तासान तासाम आ युक्त सही सर्व फलानुभाव ये उनका उत्तर था कि पुष्ट का अंतिम सिद्धांत क्या है कुरियात बल्लभ नाम बल्लवस्त्री माने ब्रज गोपीकार उनकी जो भावना है और उस भावना के अनुसार बल्लभ स्त्रीणाम भवने और लासनर्तने उनके घर में भी और लासनर्तने माने रास में भी रासमंडल में भी तासाम भावने युक्त है ब्रज गोपीकारों की भावना से युक्त होकर के जो श्री श्याम की सेवा करे तद्भाव भावित वही है रागात्मिका जो है उसका अनुसरण करके श्री की सेवा करे तासाम भावनी युक्ता सही सर्व फलानुभाग उसे पुष्ट का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा तो यकुयाद बल्लभस्त्रीण भावने लाश नृत्य ने तासा भावनिया युक्त तो बल्लवस्त्रीणाम भावनी या ब्रज गोपी कारणों की भावना को अपने हृदय में धारण करके अनुकार है ब्रज गोपी उनका अनुकरण करते हुए उनकी भावना को अपने हृदय में धारण करके जो श्री श्याम सुंदर की सेवा करे सही सर्व फलानुभाग वही सारे फल का प्राप्त करने वाला है तो सेवा दोनों का ही परम परम लक्ष्य है पंत बल्हार्य जी कहीं पांडित्य उसकी पहले स्थापन करके फिर उस पांडित्य को पीछे सरका करके कहीं बात करेंगे पंत पांडित्य के प्रकाशन के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जो मूल पृथ्पाद्य है वो तो रह जाए पीछे और शास्त्रार्थ और अपने पांडित्य का प्रकाशन पहले बन जाए इस दृष्टि से जब बल्लवाचार्य जी कृष्ण शब्द की व्याख्या करने लगे जब बल्धवाचार्य जी कहीं अपनी टीका में शिव भागवत की टीका में अपने पांडित्य का प्रदर्शन ज्यादा करने लगे और शास्त्रीय मीमांसा और तर्क पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष इनके आधार पर जब शास्त्र का निरूपण करने लगे तो शिव महाप्रभु कह रहे हैं नहीं रस का विवेचन करने में यदि हम तर्क में ही कहीं फंस जाएंगे तो मूल वस्तु तो कहीं पीछे पड़ जाएगी ऐसी स्थिति में जो तर्क वाला और शास्त्रार्थ वाला जो प्रकरण था उस प्रकरण को श्री श्रीमन महाप्रभु ने पसंद नहीं किया और पसंद न करने के कारण उसके प्रति उपेक्षा दिखाई वो व्यक्ति की उपेक्षा नहीं है वह सिद्धांत जो है उसकी उपेक्षा है क्योंकि ये एक मान्य सिद्धांत है कि नहीं निंदा निंदन निंदा तुम प्रवर्तें स्वमतन स्थापितुम निंदा निंदनीय के निंदा करने के लिए प्रस्तुत नहीं है निंदनीय कौन है व्यक्ति नहीं है व्यक्ति के साथ में तो बड़ा प्रेम है परंतु तो उसके सिद्धांत जो है उसके उसका खंडन किया जा सकता है कभी कभी सिद्धांत के खंडन में गुरु शिष्य भी आपस में विरुद्ध वस्तु विरुद्ध सिद्धांत प्रस्तुत करने लगते हैं परंतु गुरु शिष्य के संबंध में कोई खटास आ जाए वो नहीं या कैसे वाक्य के द्वारा समझा इसलिए गुरुजी जी आप ठीक नहीं कह रहे कि हम शब्दों का समझते है। बच्चा जब लैंग्वेज सीखता है पिता जो बोलते हैं उसके फ्रेंच सीखनी है तो वो चाइनीज लैंग्वेज सीख जाएगा और इंग्लिश है तो इंग्लिश सीख जाएगा और अमेरिकन तो है तो अमेरिकन रशियन है तो रशियन सीख जाएगा उसको किसी लैंग्वेज पढ़ाई नहीं है वो सुन करके और वस्तु का संयोग देख करके वह उस भाषा को सीखता है उसको ग्रामर लेकर के कोई पढ़ाता नहीं है पढ़ाता नहीं है कि प्रेजेंटली प्रेजेंटेफिनेट है कि प्रेजेंट है के है के या है पास्ट परफेक्ट परफेक्ट वो बच्चा अपने आप सीख जाता है और अपनी वॉक उसकी उसी प्रकार से हो जाती है जैसे वहां सुनता है तो अब हित अन्वय पहले उसने सुना किसी वाक्य को सुना और अभित मैंने जुड़े हुए वाक्यों को सुना फिर उसके बाद में उसने उन शब्दों के अर्थ को अलग अलग पहचाना तो इस तरीके से वो लैंग्वेज सीखता है आप कह रहे हैं पहले शब्दों का अर्थ सीखो फिर उनका अर्थ हाँ, लगाओ उसका वाक्य बन हो ऐसा नहीं है तो गुरु शिष्य खूब बढ़ते रहे और गुरु शिष्य इनका से मतलब यह नहीं है कि गुरु शिष्य में लड़ाई हो गई हो अब कहीं गुरु शिष्य में मी में भी कुमार भट्ट और प्रभाकर इनमें झगड़ा हो गया कुमारिल भट्ट का कहने का का विचार था कि कुश के ऊपर पिंड दान किया जाए कुशों पर ही पिंडम उनका विचार था परंतु प्रभाकर ने कहा कि नहीं कुशों नहीं गुरु जी जब पितर सामने नहीं हैं तब कुश के ऊपर है पितर यदि सामने हैं तब तो पाव निधान होगा उसके हाथ पर पिंड दिए जाएंगे में और में गुरु में दोनों में शिष्य में झगड़ा हो गया अब हुआ यह कि गुरु जी पलार गए शांत करने का अवसर आया बेटे को ही तो बेटे ने अपनी बात नहीं रखी उसने कहा कि नहीं गुरु जी कह रहे हैं उनकी बात ही बड़ी है कुशों पर ही द्यात दुशो कुश के ऊपर ही पिंडदान किया जाएगा तो स्वयं तो स्थापित कर रहे थे पाणुकरण का स्थापन कर रहे थे परंतु तो पाणुकरण का स्थापन करके उन्होंने कुशों पर ही पिंडदान किया कुश के ऊपर ही पिंडदान किया तो ये गुरु और शिष्य इन दोनों में सिद्धांत की खूब लड़ाई चलती है परंतु सिद्धांत की लड़ाई होने पर तो कहीं उनके संबंध में उनके आपस के आदर में कहीं कोई कमी आ जाती हो सो बात नहीं है कुछ इसी तरह से इस पूरे प्रकरण को इसी दृष्टि से देखना चाहिए कि श्रीमद बल्लभाचार्य चरण वे पांडित्य के प्रकाशन का जो अवसर मिल रहा है उस प्रकाशन के अवसर का उपयोग कर लेते हैं और इस बहाने अपने पांडित्य का भी प्रकाशन कर देते हैं पंत महाप्रभु कहते हैं कि पांडित्य का प्रकाशन करने की आवश्यकता नहीं है जो सीधे को कहो घुमाकर केवरण प्रायाम करने की क्या जरूरत है ना पकड़नी है तो सीधी ना पकड़ लो घुमाकर के जो प्रायाम करना है वो द्रवण प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है तो आप पांडित्य प्रदर्शन के हर मौके को हर क्षण को उपयोग करना चाहते हैं और उनका उपयोग करके अपने पांडित्य को कहीं स्थापित करना चाहते हैं परंतु इस पांडित्य के प्रकाशन से जो कथ्य है उस कथ्य के प्रतिपादन में बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं है एक बार समझ लिया समझने के बाद में उस पांडित्य को उठा करके अलग रख दिया और जो कथ्य है उसको वर्णित करो तो यहां पर वैसा ही एक प्रकरण चल रहा है श्री महाप्रभु ने श्री ब्र्माचार्य को कहीं ये संकेत दिया कि जहां आवश्यक है वहां शास्त्रार्थ अनिवार्य है यदि अपरिहार्य है तब तो शास्त्रार्थ करने की जरूरत है और जहां शास्त्रार्थ की आवश्यकता नहीं है वहां पर कोई मौका ढूंढ करके अपने पांडित्य को प्रदर्शित करना उसकी आवश्यकता नहीं है केवल इतने से मात्र में अंतर है व्यक्ति के साथ में कोई भी अः नहीं है जो करता है वो शैली के साथ में है तुम्हारी स्टाइल ये है पर तो हमारी स्टाइल ये है कि एक बार समझा दिया समझाने के बाद में जो कक्ष है उसको भी प्रस्तुत करो तो ये कहना अमीर से वैष्णव सिद्धांत सब जाननी मैं वैष्णव सिद्धांत को जानता हूं मैं भागवत के अर्थ को उत्तम करके बखान कर सकता हूं ऐसा यदि कोई गर्भ धारण करे और भागवत के अर्थ को तोड़ रह जाए पीछे और शास्त्रार्थ और तो जो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष उनमें ही उलझ करके रह जाए तो वो अपने आप में उचित नहीं होगा इसी प्रश्न को अठालिस प्यार को से प्रारंभ करते वैष्णव प्रभु स्थान में दूसरे दिन जितने भी वैष्णव हैं वे सब श्री प्रभु के स्थान पर आए थे सभा सने महाप्रभु भट्टे मिलाईला श्रीमद महाप्रभु ने सब अपने वैष्णवों के साथ में श्री बल्लभा को मिलाया के जी को बड़े चमत्कार के प्राप्ति हुई और श्री बल्हचार्य इनकी अपूर्व भक्ति को देखते करके अपने आप को तो वह अपने आप को बेखाद्योगान ही मान रहे हैं दूसरों को आदर तो अमान देन की जो स्थिति है उसको ही श्री भल्वाचार्य धारण करते हुए विराजमान हो रहे हैं स्वयं संपूर्ण गुणों से युक्त होकर के भी अपने आप को छोटा मानना और किसी के छोटे से गुण को देख करके भी उसको आदर देना यह वैष्णव का सहज स्वभाव है और उस स्वभाव में कहीं विराजमान प्रभु मुख्य वैष्णव का शून्य स्वभाव महाप्रभु ने सबके सामने सबकी जो वैष्णवता का वर्णन किया भट्टे इच्छा श्री बल्हचार्य जी की इच्छा उन सब वैष्णवों का दर्शन करने की हुई थी ये पहले के हैं। आए हैं इसलिए तबे भट्टे बहु महाप्रसाद और नाइला आज वैष्णव एक स्थान पर मिल रहे हैं और वैष्णवों की सेवा का इतना सुंदर स्वसर नहीं मिलेगा इसका उपयोग कर लेना चाहिए इसका द्रोहन कर लेना चाहिए इस समय का ये विचार करके श्री बलवाचार्य ने बहुत सा प्रसाद जगन्नाथ जी का उस समय मंगाया और गांधी महाप्रभु भोजन कराया महाप्रभु को पूरे पलकर के साथ में भोजन कराया बल्लचार्य के विषय में भी कहीं आता है और आज भी ये शिष्टाचार कहीं प्राप्त होता है कि जो लोग स्वयं बाकी हैं अपरस का विचार करते हैं वे भी श्री जगन्नाथपुरी में इस बात का विचार करते हैं और जगन्नाथपुरी में सभी के हाथ से महाप्रसाद ग्रहण किया जा सकता है यह बड़ों का शिष्टाचार आज के स्वयं पाकि रहे परंतु तो आज भी जो लोग स्वयं पाकि हैं उनको भी वैष्णववण अपने हाथ से सखड़ी प्रसाद भी कच्चा प्रसाद भी कहीं समर्पित करते हैं और भी स्पर्श उसका विचार नहीं है जगन्नाथ जी के चक्र की जहां तक छाया पड़ रही है वो पूरा क्षेत्र वह अन्य क्षेत्र दिव्य दिव्य होकर के विराजमान और वहां पर सबके हाथ से प्रसाद लिया जा सकता है तो कोई कोई जो आचार्य गण है जो बड़े पवित्रता के साथ में अपनी रसोई स्वयं ही करते हैं स्वयं पाकि हैं स्वयं पाक जो सीमा है उस सीमा के भीतर ही जो अपरस का विचार करते हुए किसी दूसरे का प्रसाद नहीं लेते हैं वे भी श्री जगन्नाथ मंदिर में उनको ही सब लोग अपने हाथ से परोस करके भोजन करा सकते हैं और उनके प्रसाद को लेते हैं तो ये जगन्नाथ मंदिर की एक नीति बल्लवाचार्य जी की जगन्नाथ मंदिर में जो बैठक है उसकी भी ये एक परंपरा है कि वहां पर श्री जगन्नाथ जी से प्रसाद लाकर के वहां पर बल्लभाचार्य जी को भोग लगाया जाता बल्लभाचार्य जी जो भोग नहीं लेते थे पर जगन्नाथ जी का जो प्रसाद लाकर के कोई भी अपने हाथ से श्री वल्लभाचार्य जी को की बैठक जी में वहां पर भोग लगाता गुरु उसको ग्रहण करते बोले महा महाप्रसाद की जय ये महाप्रसाद की अपूर्ण महिमा तो श्री बल्हचार्य ने उस समय महाप्रभु को अपने हाथ से परोस करके गणेश महाप्रभु भोजन कराई परमानंद पुरी उनके साथ में सारे सन्यासी गण भी बैठे हैं सौ की एक दिशा में एक पंक्ति सन्यासियों की लगी वो सन्यासी अलग बैठे हैं अद्वैत नित्यानंद श्रीमद महाप्रभु के दोनों पार्श्व में विराजमान हुए हैं मध्य में श्री प्रभु विराजमान हुए हैं भक्तों को लेकर के गौर देश के जितने भी भक्तगण हैं, उनकी कहाँ तक गिनती की जाए सब आंगन में बैठ कर के एक साथ बैठ कर के उत्सव में सब हया सारी सारी अलग अलग पंती जो हैं उन पंती लगा करके सब बैठे हैं और श्री बल्लाचार्य जी सबको परोस रहे हैं सबको प्रसाद पालन प्रसाद पवार प्रशाद सेवा करा रहे प्रभु भक्तगौ देखे भट्ट चमत्कार सभार पदे कोई नमस्कार श्री प्रभु के भक्त का चमत्कार देख करके श्री बल्लवाचार्य सब को प्रणाम करते हुए वैष्णव मात्र जो है उन सब को प्रणाम करते हुए सबके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं स्वरूप जगदानंद काशीश्वर शंकर ये भी परमिशन में लग रहे हैं महाप्रभु तो स्वयं इन्हें परमिशन किया बलवाचार्य जी ने और सब लोग सबको इतनी पूरी पंगत लग रही है तो सबको सब, सब लोग परमिशन कर रहे हैं परवेशन करे आर राघव दामोदर राघव दामोदर स्व दामोदर ये सब परमिशन कर रहे हैं महाप्रसाद बल्लभ भट्ट बहु अनाइल श्रीमद बल्हचार्य बहुत सा महाप्रसाद मंगाया था और प्रभु के साथ में सन्यासी गण उनको अपने हाथ से परोसा है प्रसाद पाए गण बोले हरि हरि प्रसाद पाकर के सब ने हरि कहा हरि ध्वनि उठी जो ब्रह्मांड में भर गई है फिर इसके बाद में सब को माला चंदन गुवात्मन सुपारी पांग इनको लाकर के मुखशुद्धि सबको प्रदान की सभी का पूजा करके श्रीमदाचार्य जी अत्यंत अत्यंत आनंदित हुए बल्लाचार्य जी अपने आप को मान रहे हैं गृहस्थ श्रीमद महाप्रभु ये सन्यासी हैं और गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि वह सन्यासी और वैष्णव सबका समाधर करे तो सबका समाधर करते हुए बल्लाचार्य जी विराजमान हो रहे रथ यात्रा के दिन श्री प्रभु ने अपूर्व कीतन किया और सात संप्रदाय जो है उनको बनाया आश्चर्य की बातें यह है सातों संप्रदायों में श्रीमंत महाप्रभु एक काल में नृत्य करते हुए दिख रहे हैं सबको यह लग रहा है महाप्रभु मेरे ग्रुप में ही नृत्य कर रहे हैं मेरे संप्रदाय में ही नृत्य कर रहे हैं सात संप्रदाय कौन से हैं बोले अद्वैत दूसरा नित्यानंद तीसरा हरिदास चौथा बकरेश्वर पांचवा श्रीनिवास छठा श्री राघव पंडित और सातमा गदाध ये सात संप्रदाय बना करके इनके साथ में शिव महाप्रभु रच के आगे सात ग्रुप बना करके आप नृत्य करते हुए विराजमान सात जन सात करे नर्तन हरि बोल बलि प्रभु करेण भ्रमण ये सातों जन सात स्थान पर नृत्य कर रहे हैं और हरि हरि बोलते हुए प्रभु हर जगह करते हुए दिख रहे हैं चौदह मृदंग एक साथ बज रहे हैं दो संप्रदायों में कम से कम दो मृदंग सब जगह बज रहे हैं। तो चौदह मादल बाजे उच्च संकीर्तन उच्च स्वर में संकीर्तन हो रहा है एक एक नर्त करे प्रेम भाषण भोग और वहाँ पर संकीर्तन करते हुए विराजमान हो रहे हैं एक एक नृत्य गायन करने वाले को देख करके जगत प्रेम में डूब रहा है जितने भी वहां पर गायन करने वाले हैं उनको देख करके पूरा जगत प्रेम में डूबा जा रहा है देख बल्लभ भट्ट मन चमक्का आनंद विभवल ना ही आप न संभाल श्रीमद महाप्रभु के उन प्रकाश वीरों का दर्शन करके ब्रद्वाचार्य जी को बड़ा आश्चर्य की प्राप्ति हुई कि सात जगह एक स्थान पर एक काल में बिना काल अवेद के सात स्थानों पर श्रीमत महाप्रभु नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं तबे प्रभु सभा नृत्य राखेला पूर्वत आपने नृत्य कौड़ीते लाला श्री महाप्रभु ने और सबको नृत्य से तो रोक दिया और स्वयं नृत्य करने लग गए हैं और उस समय सब लोग अपने नृत्य को बंद करके महाप्रभु का अपूर्व नृत्य दर्शन कर रहे हैं पूर्वक माने पहले रथ के अवसर पर जो नृत्य किया था उसी तरह से पूर्व पूर्व रथ के समान यहां पर भी नृत्य कर रहे हैं प्रभु का सौंदर्य अद्भुत और उसको देख करके यही प्रतीत हो रहा है कि ये तो साक्षात कृष्ण ही है श्रीमद महाप्रभु की एक विशेषता के महाप्रभु को आचार्य रूप में संप्रदाय में भी पूजित नहीं किया गया और सभी लोगों ने महाप्रभु में साक्षात कृष्ण का दर्शन किया और जहां भी वंदना की गई चाहे श्री भक्तमाल हो चाहे श्री व्यास जी की बाणी हो हरिराम व्यास जी के अन्य जितने भी भक्तगण हैं उनकी बाणी वहां पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को साक्षात कृष्ण के रूप में ही सभी भक्तों ने दर्शन किया तो महाप्रभु को एक आचार्य परंपरा के रूप में न देख करके महाप्रभु को उपास्य के रूप में ही सब जगह देखा गया और इसीलिए किसी एक ही सिंहासन के ऊपर श्री महाप्रभु राधा कृष्ण इनको स्थापित किया एक ही ऑल्टर के ऊपर श्री प्रियालाल और श्री महाप्रभु दोनों समकक्ष हो करके एक ही स्तर पर ऊपर नीचे नहीं एक स्तर पर ही सबको विराजमान किया गया तो सभी वैष्णवगण सभी विद्वत्जन श्रीमंद महाप्रभु को साक्षात कृष्ण ही समझते हैं और श्रीमद महाप्रभु से यह परंपरा प्रकट हुई ऐसा मानकर के उनका आदर किया जाता है जैसे श्री कृष्ण भगवान ब्रह्मां जब भी संप्रदाय का स्तर किया जाएगा तो वहां पर श्री कृष्ण का ऐसे ही संप्रदाय को माना जाएगा नारायण से ही संप्रदाय को माना जाएगा कि नारायण के द्वारा वो संप्रदाय प्रकट हुआ श्री संप्रदाय जो है वो श्री लक्ष्मी जी के द्वारा प्रकट हुआ रामानंदी संप्रदाय श्री सीता जी के द्वारा प्रकट हुआ तो भगवत जो है उनसे ही वो संप्रदाय प्रकट हुआ ब्राह्मण संप्रदाय में ब्रह्मा के द्वारा नारद नारद के द्वारा फिर वेद अभ्यास तो ये जितनी भी परंपरा है वो अंत में जाकर जुड़ती है श्री विष्णु तत्व से उसको ही संप्रदाय माना जाता है जो सज जगत का मूल कारण है उसका कारण कौन ये नहीं कहा जाएगा ये प्रश्न उठता नहीं है जो मूल वस्तु है उस मूल वस्तु में ऐसा कारण क्यों है ये प्रश्न नहीं उठेगा जीव दो प्रकार के हैं एक जीव नित्य कृष्ण उन्मुख है एक जीव नित्य कृष्ण विमुख है अब यदि कोई यह कहे कि कृष्ण क्यों है विमुख क्यों है तो प्रश्न नहीं होगा यह प्रश्न तल नहीं दिया जा सकता है ये, ये नहीं कहा जा सकता है, और इसको पक्षपात भी नहीं कहा जाए, कई जो मूल वस्तु है उस मूल वस्तु की जो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज के साथ में कभी भी यह नहीं कहा जाएगा कि उसकी यह प्रॉपर्टी क्यों है वो तो मूल तो मूल है कई उपनिषद में इत्यादि में प्रसंग भी है प्रसंग भी है कि जब गाँधी के साथ में याज्ञवल्क का संवाद हुआ उस समय गांधी ने प्रश्न किया याज्ञवल्क से बोले अच्छा कहते गए कि किसपे टिकी है यहां से शुरू किया बोले अच्छा ये जगत किसपे टिका है बोले जगत टिका है ब्रह्म पर बोल ब्रह्म किस पर टिका है बुल ब्रह्म अपनी महिमा में टिका है बोल उसकी महिमा किसपे टिकी है याग्ञवल ने उत्तर दिया उसकी महिमा स्व महिमा में ही टिकी हुई है उसकी महिमा में उसकी महिमा उसकी महिमा पर ही टिकी हुई है बोल वो महिमा किसपे टिकी हुई है याग्ञवल को बोले अति प्रश्नान बदलती तो अब अति प्रश्न कर रही है आगे तेरे प्रश्न किया तो तेरे सिल के सौ टुकड़े हो जाएंगे खबरदार आगे प्रश्न मत करना जब कह दिया मूल वस्तु जहां मूल वस्तु हो गई उस मूल वस्तु में ये ये वस्तु क्यों आई? प्रश्न नहीं किया जा सकता है कि तीन भाग हाइड्रोजन एक भाग ऑक्सीजन मिलकर के पानी बनता है ठीक है अब हाइड्रोजन में कहां से आई तो वहां पर तो कहीं ना कहीं एक जगह चुप होना ही पड़ेगा कि ऑक्सीजन में पानी की क्षमता कहां से आई तो वो पानी बना दे एक जगह तो चुप होना ही पड़ेगा तो जब जो वस्तु की मूल प्रवृत्ति है उस मूल प्रवृत्ति में आकर के तो मूल स्थिति में आकर के कहीं ना कहीं चुप होना ही पड़ेगा तो जीव का स्वाभाविक धर्म है कुछ जीवों का मेरे शरीर के जो जीव हैं स्वाभाविक रूप में विष्णु थे इसलिए संसार में आए कुछ जीव थे जो कि सदा ही माया का उनको कभी भी माया को फेस नहीं करना पड़ा माया के सामने भी माया के साक्षी नहीं हुए और वे श्री गर्व विश्व इत्यादि जो भगवान के नित्य पार्षद हैं वे सदा ही भगवत तो उन्मुख होकर के विराजमान तो इसमें यह प्रश्न नहीं किया जा सकता है तो श्री कृष्ण श्रीमद महाप्रभु वे साक्षात कृष्ण हैं ये सर्वदा ही सभी शास्त्रों ने और सभी आचार्यों ने स्वाभाविक रूप में ही स्वीकार किया देखें प्रभु चरित्र भट्टेर चमत्कार इस प्रकार श्रीमद बल्लभाचार्य चरण ने रथ यात्रा को देखा और प्रभु का चरित्र सुनकर के इनको परम चमत्कार की प्राप्ति हुई यात्रा के बाद में श्री बल्हचार्य चरण श्रीमंद महाप्रभु के स्थान पर गए में गए और प्रभु के चरणों में प्रणाम करके ये कहा कि मैंने भागवत की टीका लिखी है लिखन भागवत के ऊपर मैंने कुछ टीका के रूप में लेखन किया है आप यदि श्रवण करें तो बहुत अच्छी बात है महाप्रभु ताल गए देखिए मना नहीं कर रहे हैं खंडन नहीं कर रहे हैं परंतु कैसे विनम्रता के साथ में में पोलाइट वे कैसे टाला जा सकता है इसको श्री महाप्रभु बड़े ढंग से कह रहे हैं अपनी स्वाभाविक के द्वारा अपने पांडित्य को छिपाते हुए महाप्रभु कह रहे हैं प्रभु कहे भागवतार्थ वो जीते ना पारी भागवत का अर्थ बड़ा कठिन है मेरी समझ में तो आता नहीं है मेरी इतनी बुद्धि नहीं है भागवत अर्थ सुनी दे अधिकारी भागवत के अर्थ को सुनने का मैं अधिकारी नहीं हूं मेरे गुरु ने तो ये कहा कि बेटा महाप्रभु कहा तर्क है कहीं भी बचना हो तो महाप्रभु ये कहकर के तो गुरु जी ने कहा अरे तेरी इतनी बुद्धि नहीं है इसलिए गुरु जी ने कहा मुझसे तो बेटा तू तो कृष्ण नाम लिया कर सो कृष्ण नाम बसी मात्र करे ग्रहण बोले केवल कृष्ण नाम का मैं ग्रहण करता हूं संख्या पूर्ण मोर नोहे रात्रि दिने क्या करूं मेरी संख्या ही रात्रि दिन पूर्ण नहीं होती है भागवत पढ़ने का समय नहीं मिलता है संख्या इतनी है कि वो संख्या कहीं पूर्ण भी नहीं होती है परन्तु एक संकेत महापुरु भी कृष्ण नाम हरे कृष्ण मंत्र संख्या पूर्वक करते हैं ये इसका एक प्रमाण भी कि हरे कृष्ण मंत्र संख्या पूर्वक ही करना चाहिए इसका मतलब है कि कुछ तो संख्यापूर्वक करना चाहिए इसके बाद में कुछ मंत्र वैसे भी किए जा सकते हैं परंतु तो संख्या का त्याग करके बिना संख्या के ही महामंत्र किया जाएगा तो नियम की जो संख्या है वो तो करनी है सोलह मात्रा सोलह माला आठ माला जो भी जिसकी जो जितना नियम है उतना तो उसको संख्यापूर्वक ही करना चाहिए और बाग बाकी का जो है वो कहीं कृष्णा वैसे भी किया जा सकता है तो ये एक शिष्टाचार रहा है कि हर हर समय तो माला अधिकांश समय तो माला होनी चाहिए संख्यापूर्वक ही होनी चाहिए परंतु तो जहां कुछ नियम संख्यापूर्वक कर लिए हैं तो शेष कहीं बिना संख्या के भी किए जा सकते हैं तो महाप्रभु यहां पर कह रहे हैं कि मेरा संख्या नाम पूर्ण न है रात्रि दिने रात्रि दिन छोटा पड़ जाता है दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं रात दिन में और मेरी संख्या पूरी नहीं होती है लगता यह है कि 24 से कुछ ज्यादा समय होता एक दिन में तो अष्टप्रहर में सात घड़ी से तो अधिक अच्छा रहता सुविधा मिलती श्री ब्रह ने पकड़ा महाप्रभु को कहा अच्छा कृष्ण नामी लेते हैं ना मैं कृष्ण नाम की व्याख्या करूंगा बस वही वही सुनाता हूं कृष्ण नाम की व्याख्या कृष्ण नाम में अर्थ व्याख्या भट्ट कहे कृष्ण नाम में अर्थ व्याख्या विस्तार कर लिया कहा श्रवणे कृष्ण नाम के अर्थ का मैं विस्तार पूर्वक व्याख्यान करूंगा उसका आप कृपा करके श्रवण करें मैं कृष्ण नाम का कि अनेक प्रकार से कृष्ण नाम की व्याख्या करूंगा महाप्रभु कहे कृष्ण नामे बहु अर्थ न मानी बोले कृष्ण नाम के आप जो भी अनेक अर्थ करेंगे हमें उन अर्थों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि शास्त्रीय कहते हैं कि यौगिक अर्थ की अपेक्षा रूढ़िगत अर्थ ही प्रधान होता है रूढ़िगत जो अर्थ है वो प्रधान होता है गाड़ी माने गली हुई पल्द जो ले जाए चलती है उसका नाम गाड़ी उल्टी बात हो गई कहा जाता है नारंगी माने जो रंगी हुई नहीं है पल्थ को रंगी हुई होती है तो जो शब्द के यौविक अर्थ जो निकलते हैं उस यौविक अर्थ को कभी भी ग्रहण नहीं किया जाता है अर्थ वो ग्रहण किया जाता है जो कि यथार्थ में उस शब्द का जो रूढ़ी में अर्थ होता है वह ग्रहण किया जाता है जैसे कहा जाए प्रवीण प्रवीण किसको कहेंगे जो बिना बजाने में कुशल हो पंथ रसोई करने वाले को प्रवीण कहते हैं ड्राइविंग करने वाले को भी प्रवीण ही, ही कहेंगे कि आप प्रवीण है और वहां पर कहीं का तो कहीं कोई संपर्क है नहीं कुशल किसको कहेंगे बोल जो कुश को तोड़ने में चतुर हो कुशल लाती कुशला जो कुछ को तोड़ने में कुशल हो उसको कुशल कहेंगे अर्थात यदि अनाड़ी व्यक्ति को कुश को तोड़ने के लिए कहा जाएगा तो हाथ कट जाएगा उंगली कट जाएगी खून निकल जाएंगे तो कुश की दोनों धार जो है वो इतनी पैनी होती है कि यदि उस पत्ते को कहीं यू खींचा जाएगा और उसकी जड़ इतनी पक्की है कि वो एकाएक होगी नहीं इसलिए जब कुशों पाटनी के दिन विद्यार्थी कुश उखाड़ने के लिए जाते हैं तो वो ऐसे नहीं उखाड़ते हैं जहां कुश है उस कुश को हाथ में दो तीन लपेटा लिए और फिर जब अस्राय फट करके उखाड़ेंगे तो जड़ से वो उखाड़ जाएगा यदि एक पत्ते को निकालेंगे तो हाथ कट जाएगा तो कुशल इसलिए क्योंकि तो वो कुशल लाने में कुशल है कुछ को तोड़ने में कुशल है परंतु तो कुशल हर चीज में होता है किसी सब तो कुशल का अर्थ प्रवीण का अर्थ केवल कार्य करने की योग्यता है उसका कुश के साथ में या वीणा के साथ में कोई भी अर्थ नहीं होता है तो कहने का तात्पर्य हुआ के शब्द के यौगिक अर्थ यौग का मतलब है कि उसके प्रकृति और प्रत्यय इनके अर्थ से किसी वस्तु का अर्थ नहीं लगाया जा सकता है जो समाज की स्वीकृति जिसको मिली है सोशल एक्सेप्टेंस जिसको मिली है उस अर्थ को ही हम ग्रहण करते हैं रूही के अर्थ को हम ग्रहण करते हैं कुशल का तात्पर्य किसी कार्य को अच्छी तरह से करने वाला कुछ लाने का उसमें कोई संबंध नहीं है तो महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण शब्द का रूढ़ अर्थ क्या है कृष्ण शब्द का रूढ़ अर्थ है यशोदा जी का पुत्र तो मैं तो कृष्ण शब्द का एक ही अर्थ समझता हूं अब तुम जो कृष्ण शब्द के यौगिक अर्थ कर रहे हो कि कृष्ण भूवाचको शब्द निर्वृत्ति वाचक पर ब्रह्म कृष्ण थे कृष्ण धातु दो अर्थों में आती है भू माने सत्ता कृष्ण माने दूसरा अर्थ है कृष्ण धातु का आकर्षण जो सबको आकर्षण करे और ना माने आनंद तो जो सबको आकर्षित कर ले आत्मा नाम गणों को भी आकर्षित कर ले और आनंद से युक्त तो हो उसका नाम कृष्ण परंतु ये सब अर्थ एक तरफ रख दो इनसे हमको कोई मतलब नहीं है हम तो कृष्ण शब्द का सीधा सीधा अर्थ लेंगे कि कृष्ण कौन बोले जो यशोदा जी का बेटा हो और यशोदा के दूध को पीता हो तो तमाल श्यामल कृषि यशोदा स्तनं है कृष्ण नामलो रूढ़ी ऐसा परब्रम्भ जो यशोदा के स्तन का पान करने वाला हो स्तन का पान कौन करेगा जो नराकृति होगा आकार में होगा उसका नाम कृष्ण होगा यशोदा जी के स्तन का पान करने वाला माने नाकृत स्वरूप में और तमाल श्यामल श्यामल तमाल के समान श्याम तमाल के समान जिसके अंग की कांति हो श्याम तमाल के समान जिसकी अंग कांति हो और यशोदा के स्तन का पान करने वाला है उसका नाम कृष्ण होगा हम तो रूली के अर्थ को लेंगे हम आप जो पंडिताई दिखाते हुए जो कृष्ण शब्द के अर्थ करेंगे उन कृष्ण शब्द के अर्थ को हम स्वीकार उनसे हमें कोई मतलब नहीं है उनमें अपने समय को बर्बाद करना इस पंडिताई में अपने समय को बर्बाद करने में हम नहीं लगेंगे हमको तो मूल अर्थ है उससे मतलब है तो मैं तो कृष्ण का एक ही अर्थ मानता हूं कृष्ण के जो अनेक अनेक अर्थ हैं कि सबका आकर्षण करने वाला अब किस किस को आकर्षण कर रहे हो बस का वर्णन कर नारायण का कैसे आकर्षण हो रहा है स्वर्ग में जो विमान में बैठी हुई देवी हैं वे श्याम सुंदर के वेणुनाथ को सुनकर के कैसे आकर्षित हो रही है और गैयाए कैसे आकर्षित हो रही है इन सब चक्करों में हम निपड़े हैं या कृष्ण का तात्पर्य कैसे वो सत्ता उनके कारण ही सब शक्तियों की सक, सत्ता है आनंद कैसे वे आनंद स्वरूप हैं इन सर्व विवाद में भाई जिसके पास में बहुत समय है वो इन विवाद में पड़े शास्त्र है अनंत है बहुदाच विद्या स्वल्पो ही काल घ्न यूतम तदुपास हंसो यथा क्षीर मिवामो मध्य कालो अन काल अनंत है बहुदाच विद्या विद्या बहुत प्रकार है परंतु स्वल्पो ही काल हमारे पास में समय बहुत थोड़ा है शास्त्र शास्त्र में शास्त्र अनंत है और हमारे पास में समय बहुत छोड़ थोड़ा है इसलिए काम की बात करनी चाहिए इन सब शास्त्रों में पढ़ करके यहाँ पर कौन सी लगी लग और कौन सा प्रत्यय लगा और कौन सी सूत्र लगने पर यहां पर यकार आया और कौन सा सूत्र लगने पर अकार का लोप हुआ इन सब झमेलों में पढ़ते रहेंगे तो कहा फिर भजन करने में लगेंगे बस इसी इसमें लगे रहेंगे और इसमें एक बार घुस गए तो फिर केवल व्याकरण व्याकरण को ही टोलते रहेंगे कि ये नहीं है यहां पर यह सूत्र लगेगा और सूत्र नहीं लगे सूत्र का ये खंडन है इसी में परे रहेंगे और जो आश्वादन है वो आश्वादन कहीं रह जाएगा इसलिए भक्त की व्याख्या करते हुए प्रारंभ में भूमिका में श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा कि जगन मीमांस का जो बुद्धिमान सके हैं मान न्यायिक और तार्किक हैं सके हैं उनसे भैया कृष्ण भक्त रस को बचा करके रखना जहां जितनी जरूरत है उतने न्याय का प्रयोग करना, जितनी जरूरत है उतने काम के व्याकरण का प्रयोग करना जहां जितनी जरूरत है उतने रसशास्त्र का प्रयोग करना पॉलिटिक्स का प्रयोग करना काव्यशास्त्र का पर तो उसमें ही यदि घुस जाओगे तो फिर अथ के हुए रह जाओगे मूल वस्तु तो कहीं पिछड़ जाएगी तो मैं तो भैया काम की बात करता हूं कृष्ण का अर्थ में श्या श्याम सुंदर यशोद मात्र ही जान रहा हूं यही अर्थ मात्र आम जान निर्धार आ सब अर्थ मोर नहीं अधिकार और सब अर्थों में ठीक है हमारा अधिकार नहीं है ऐसा कह करके महाप्रभु बिल्कुल बचकर के निकल गए झमेले में कभी भी झगड़े में नहीं पड़े तो इन सब कोई अधिकार नहीं है फल प्राय भट्टे सब व्याख्या क्योंकि जो व्याख्या कर रहे हैं उस व्याख्या से कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला नहीं है आसक्ति कृष्ण में होनी चाहिए कृष्ण के तत्व की जो व्याख्या हो रही है या तो फलग या तो व्यर्थ का शास्त्रार्थ है अपने पंडित पांडित्य का दिखाना मात्र है ऐसा कह करके श्री प्रभु ने उस प्रसंग को आगे बढ़ने नहीं दिया बल्लाचार्य और व्याख्या करते उस प्रसंग को आगे बढ़ने ही नहीं दिया और ये कहा तो बस कृष्ण शब्द का आप भी अंत में इसी में आएंगे तो जहां आना है उस वस्तु का आस्वादन करना है श्री कृष्ण के चार जो विशेष गुण हैं लीला प्रेमना प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्य वेणु रूपयो गोविंदस्य चतुष्ट इनका आस्वादन करें अब कृष्ण में कौन सी धातु है और न कैसे लगा और समाज कैसे हुआ इन सब चक्करों में पढ़ने से क्या लाभ इनसे कोई विशेष अर्थ समझ में नहीं आएगा यह केवल पांडित्य का फलगन मात्र है तुच्छ फल तुच्छ जिसमें रस नहीं आएगा वो केवल बलगन मात्र है विमन होकर के भट्टाचार्य एक मौका मिला था कहीं पांडित्य का शास्त्र का प्रदर्शन करने का और पंडितों में एक कमजोरी होती है कि वे अपने पांडित्य को प्रकाशन करने का यदि कहीं मौका देखते हैं तो वे चूकते नहीं हैं। उनके मुख से उनका पांडित्य कहीं न कहीं बाहर प्रकट हो जाए परंतु जितना उपयोगी है तो उतना प्रकट हो तब तक, तक तो ठीक वह रस को बढ़ाने वाला है और मूल वस्तु ही छूट जाए और केवल पांडित्य प्रदर्शन और फल को शास्त्रार्थ हो जाए तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है श्री तमे भट्ट याम्ना हया भट्ट गेला निज घर अपने घर में श्री बल्ल जी अपने डेरा पर पधारे प्रभु विषय भक्ति किचू हिल अंतर महाप्रभु के विषय में इनके हृदय में भक्ति उत्पन्न हुई कि आहा देखो कृष्ण के प्रति इनकी कैसी निष्ठा है कि ये भगवत स्वरूप को ही स्वीकार कर रहे हैं तबे भक्त उपेक्षाए सर्व नीला चले जंग भट्ट व्याख्या की सुनना को अब जब महाप्रभु ने तमे भट्ट गोसाइ श्री बल्लभा की बात को कहीं संकोच के कारण सुनने वाले यदि कोई हैं तो वे श्री गदाधर पंडित संकोच के कारण वे मना नहीं करते थे कहीं आए हैं तो आइए आइए आइए कह करके इतने बड़े पंडित आए हैं तो आदर कर रहे हैं तो श्री बल्हचार्य जी उस समय गलार पंडित जी उनके पास में ये निरंतर आना जाना रख रह रहे हैं प्रभु इनकी उपेक्षा कर रहे हैं और भट्ट के व्याख्यान को नहीं सुन रहे हैं क्योंकि वहां पर रस की चर्चा उतनी न होकर के व्याकरण की चर्चा मीमांसा की चर्चा इनको किया जा रहा है कि कहा बुद्धि जो है उसके कौन कौन सी वृत्तियां हैं और बुद्धि की वृत्तियों में कहा सत्याति है कहा असि है कहाँ अक्षाति है कहा आत्मख्याति है कहा अन्योन्या है और इनमें विवेचन में पढ़ है, है, है, है, है, रहे हैं कि सख्ख्याति जो है वो कहा बोले कार्य सत्य है और कार्य भी सत्य है सत्कार्यवाद और सांख्य का जो सत्कार्यवाद है उसकी व्याख्या हो रही है में असदांत की जो है उसकी व्याख्या की जा रही है कि जगत है नहीं जगत दिख रहा है रस्सी सर्प है नहीं परंतु रस्सी सर्प दिख रही है वो तो असत हो गई अक्षाती ख्याति है ही नहीं शून्य से सब वस्तु उत्पन्न हुई एक क्षण के लिए प्रकट हुई दूसरे क्षण शून्य में ही जा करके समाप्त हो गई बौद्ध मत मध्यमापदा के रूप में कोई वस्तु कहीं शून्य से उत्पन्न हुई और शून्य एक क्षण के लिए दिखी और दूसरे क्षण फिर से शून्य में ही लीन हो गई अक्षाति जगत है ही नहीं अक्षाति हो गया छाती घोड़े में गाय नहीं है गाय में घोड़ा नहीं है यह छाती एक दूसरे में दूसरे दूसरी दि। और आत्मक्षाति वो है योगियों की के भीतर का जो आत्म स्वरूप है वह कहीं प्रकट हो रहा है अब ये सब आम जनता को तो जो भक्तगण हैं उन सब से इसको क्या मतलब उनको क्या स्वाद आएगा कि कहा असत ख्याति है कहा सतख्याति है कहाति है कहा अख्याति है, कहां है ये सब जमीले में को पढ़ेंगे। वे कहेंगे भाई कृष्ण नाम की व्याख्या करो कृष्ण माधुरी की व्याख्या करो हमको तो बहुत अच्छा लगता है इन सब झमेले में तो महाप्रभु श्री बल्लवाचार्य जी श्री कृष्ण नाम के सहारे जब अपने पांडि को इस प्रकार स्थापित करना चाह रहे हैं तो श्रीमंद महाप्रभु का जो परकर है वो तो एकदम रसग्राही परकर है श्री ब्रह्माचार्य भीतर परम परम रसे के हैं परंतु तो पांडित्य के आधार पर पांडित्य के फाउंडेशन के ऊपर वे अपने रस को कहीं प्रकट करना चाहते हैं और पांडित्य का फाउंडेशन जब इतना बढ़ जाता है कि उसमें रस का ही पीछे पड़ जाता है तो महाप्रभु का परकर उसको सुनना नहीं चाहता है इसलिए महाप्रभु को देख करके श्री बल्लवाचार्य के उस व्याख्यान को अन्य किसी ने भी नहीं सुनना प्रभु की उपेक्षा जब होने लगी श्री बल्लवाचार्य को कभी कभी दुख भी हुआ जब सभा के बीच में अपनी बात को कोई उचित सम्मान नहीं दे रहा है तो जो वक्ता है उसका कहीं मन फीका भी पड़ जाता है उस समय श्रीमद महाप्रभु ने के चरणों में पढ़ करके और ये प्रार्थना करने लगे कि महाराज आपकी और मैं शरणागति ग्रहण कर रहा हूं कृष्ण नाम की व्याख्या मैं जो कर रहा हूं क्यों इतना सा मात्र सुनने पंडित श्री महाप्रभु सब जान गए जाने उन्होंने कहा कि भाई सुनेंगे सुनेंगे अभी दूसरी दूसरी बात वो बात टल जाए और महाप्रभु इनको अवसर नहीं दे रहे हैं क्योंकि सारे पंडितों के बीच में जितने भी वहां विद्वंज जन विराजमान हैं उसमें सभी तो नैयायित नहीं है सभी तो मीमांसक नहीं है इसलिए कहीं सभा के बीच में जब भी यदि कोई बात हो रही है तो सभा के बीच में तो वो बात होनी चाहिए जो कि सर्वजन ग्राह्य हो एक अच्छा अध्यापक वही है जो सबसे पीछे बैठने वाला जो बैक बेंचर है उस विद्यार्थी की भी समझ में आ जाए वो तो अध्यापक है और केवल कक्षा में 100 विद्यार्थी बैठे है अस्सी विद्यार्थी बैठे हैं और दो की समझ में आए और बाकी के सब अठहत्तर बिना समझे रह जाए तो उसका व्याख्यान कभी भी प्रशंसनीय नहीं हो सकता है तो महाप्रभु बल्लवाचार्य का अपमान नहीं कर रहे हैं सभा को देख करके श्री जी श्री की बात को श्रवण करना नहीं चाह रहे हैं बल्लभाचार्य जी के प्रति तो बहुत आदर इनके हृदय में विराजमान है कि केवल सिद्धांत और शैली उसकी दृष्टि से कहीं बल्लाचार्य जी का शिव महाप्रभु खंडन करते हुए विराजमान नि गौर हरिबो गो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा कल से यहां सप्ताह का एक कार्यक्रम है श्री गौरदास जी सप्ताह करेंगे हम लोग पांच तारीख को फिर यहाँ मिल सकते हैं जैसे भी आगे व्यवस्था होगी आपको सूचना दे दी जाएगी पांच तारीख को हम मिल सकते हैं क्योंकि इस बीच में कई निरंतर व्यस्तता है तो श्री राधा सुधान के जो कुछ अंश रह है गए हैं उनको श्री मनमोहन जी की सामिद्धि में घर पर तीन चार दिन पूरा करेंगे तीन चार पांच दिन जितना समय लग जाए और उसके बाद में इस सेवा को दोबारा स्थापित करेंगे रिज्यूम करेंगे यहाँ का जो प्रवचन क्रम है तो कल से यहाँ तीन तारीख तक सप्ताह कार्यक्रम का है कथा है श्री गौरदास जी की जो भी हो तो बड़ी सुंदर और तीन दिन कहीं मेरी व्यस्तता है शुरू रूप गोस्वामी जी की कॉन्फ्रेंस में रूप गोस्वामी जी के आ, आ, अंतर्धान तिथि के ऊपर कई व्यस्तता रहेगी अः मान परसों अट्ठाईस तारीख को आ, आ, श्री रूप सनातन में और उन्तीस को गोपीनाथ भवन में तो वहां पर ग्यारह बजे से कार्यक्रम है तो नई संध्या को पांच बजे से कार्यक्रम है दोनों जगह तो दोनों जगह वहां पर व्यवस्था रहेगी इसलिए यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाऊंगा और आज अभी झूलन उत्सव है श्री रुक्म सिंधु जी के यहाँ पर, पर मंदाकिनी में मंदाकिनी में तो अभी वहीं जाना है थोड़ा सा इसलिए लगभग पांच तारीख के बाद में पांच तारीख को या पांच तारीख के बाद में यहाँ पर पुनः सेवा में उपस्थित बुलभुराल बिहारी लाल की जय